ज्ञान श्रुती पौत्रायण इस अध्याय में प्रथम कर्ण प्रारंभ हुआ ये संवर्ग विद्या है प्रसिद्ध शास्त्र में प्राणी की उपासना समस्त प्राण हिरण्यगर्भ है उसकी उपासना से तद्भाव आप पति तद्रूप हिरण्यगर का रूप होना ये फल है इस उपासना के लिए आख्याय का प्रारंभ हो बहुत दान अन्नदान करने वाले पौपरायण उनकी कीर्ति बहुत फैल गई अन्नदान के कारण ऋषि देवता संतुष्ट होकर के उसके कल्याण के लिए कुछ उपदेश करने के लिए उसके सामने रात में पक्षी रूप धारण करके उड़कर जाते हैं पीछे वाला हम उसको आगे वाला को कहता है उसके तो जो उसकी ज्योति है दूल और स्वर्गे के समान अथवा तो दिन के समान फैली हुई है उसके साथ संबंध नहीं करो तो तुम नहीं तुमको जला डाले पूरा हो गई थी अच्छे थी क्या हो गई थी दो हो गया है तमु हरह प्रत्युवाच कम वर एनमेत संतम सैग्वा नव रेखमाचेती यो कथम सैग्वा रेख वही थी तम उ पर प्रत्युवाच आगे उग वाले अंश से पीछे वाला कहा भलाक्ष भला के संबोधन करके इसको तुम इसकी ज्योति अभी फैल हुई है इसके साथ संबंध नहीं करो उसको अतिक्रमण नहीं करो नहीं तो तुमको जला डालेगी ये ऐसे जो, जो आगे कहा आगे वाला कहा पर आगे जाने वाला कहा कम्बर ए न सवानी वेक आते आह उवाच इति के साथ इति उवाच वाक्य सम्त का सामने जाने वाले हंस वाक्य कंबर से लेकर के आत्थ यहाँ कम्बर में कम कू अरे कम अगे ऊ अगे अरे कम एक कि ये है। कम उतमान मेंसको एनमे जब सामान्य व्यक्ति इसको तो तो सहेगवा रेको जैसे कहता है सहेगवा रेको जैसे उसके तुम इसको कहते तो वो इसे जैसे वो था ठीक है वो ऐसे प्रशंस नहीं है ये क्या है थोड़ा कर्म कुछ कर तो कर दिया तो क्या हो गया इसके तुम क्या सही गुआ रेको जैसे बोलते हो सही गुआ सा हसर सही गुआवान रेखमाथम साईगुआ न रे का जैसे हो? कह तो सहग युग युग वाहन करने वाले होता है युग बलिवर्द अश्व होता है बैल का अश्व उसके साथ रहने वाले सही बैलगाड़ी है उसके बैल सा घोड़े से खींचने वाली बैलगाड़ी बैलगाड़ी के साथ रहता है ऐसे देख को जे देखो जैसे तुम इसको कहते हो ए न ए तो सलता ए न इसको ऐसा सामान्य ऐसे व्यक्ति उसको क्या कहते ऐसा कहना बोलो योन कथन सही बारे कोई थी पीछे वाला बोला सही बारे क्यों क्या है अगर सहयोगी का तो प्रशंसा है वो तो ठीक है उसके लिए ये ना ठीक है, है इसको क्या तो कहो गए? ये व्यक्ति ये क्या है ऐसा कह करे कि उसका अधिकार क्या उसकी निंदा की सहग्वार को जैसे उसके प्रशंसा तुम इसको तो सामान्य व्यक्ति को सहयोग के जैसे उसके जैसे इसके प्रति गुलित हो उसके प्रति कहना ये ठीक है इसके प्रति ऐसी शब्द क्या है व्यर्थ है संतम एनम प्राणीमात्रम राजानुम तम एवं उक्तव पर इतर अन्य अन्य होता है अग्रगणी क्योंकि पिसे वाला ने कहा था सामने जाने वाला प्रस्तुवा से उत्तर दिया अरेकृष्ट राज बराक हे राजा बेचरा ऐसे ही साम तम पम एनम संतम ऐसा होता वा किस महात्मा से युक्त श्रुत कह तो युत एनम कुत्स इसकी निंदा करता है ऐसा ही इसको क्या कहते हो तो कता ये तैसे ही ऐसे का क्या पता नहीं कह क्या वो आ वो तैसे ही ऐसे मतलब कुछ नहीं एनम सन्त एनमेत ऐसा ही है इसको क्या कहते हो संतम एनम प्राणीमात्र सतम मतलब हो साम आदिमी राज्य सबहुमान ये तशन ये राजा सामान्यजीव प्राणीजीवे इसको लेकर के बड़ा मान के साथ इस वचन तुम कहते हो बहुमानम य तो वचन कि उसको उत्क्रम नहीं करो तुमको जला गाली की ज्योति ये कह करके कुछ से निंदा करता है सामने वाला इसे मैंने दृष्टांत दिया रेकम इव शैग्वानम इव रेकम यहाँ जो दृष्टान्त होता है दृष्टांत दो प्रकार होता है एक साधर्मिक दृष्टान्त होता है एक वैधर्मिक दृष्टान्त होता है गौरी व गवै गवै गौ के समान है ये तो साधन में और वो कहीं वैधर में दृष्टांत देते तो वैधर में दृष्टांत देने के लिए तर्क में आता है उसका कीदसा वो का कैसा है तो हर्षद जैसे उसके पीठ समान नहीं है और उसको गिरीवा भी छोटा नहीं है कंठा गिरीवा छोटा नहीं है ऐसे कहते मतलब तो बहुत बड़ा है हर्ष हर, अश्व का पीठ तो समान है उठ का पीठ समान हर्षवाधिवत न समतल पुष्टा और कंठ छोटा नहीं वैधर्मी तो तो वहाँ थोड़ा स्पष्ट होता है यहाँ कहा गया शहगवान रेको के जैसे इसको कहते हो सहेगवान रेको को तो कहने योग्य है इसको ऐसे कहना नहीं है उसके जैसे इसको कहते हो उसके जैसे वह और राजा दोनों बराबर होगी ऐसा नहीं ये वैधर्मिक दृष्टान्त रहते रेको में वह रेको को जैसे कहना हो उचित है तो बोलते ये फल सामान्य व्यक्ति को वैसे कहते हो तो अर्थात ये रेको ये राजा के समान नहीं राजा से विलक्षण वो प्रशंसनीय है कि उसके लिए जो प्रशंसावचन बोलना चाहिए तो बोलते सामान्य व्यक्ति के लिए कहते हो ये तो ऐसा नहीं है। ये वैधर्मिक दृष्टान्त हुआ रेखो में वो क्या देखो को जो कहना चाहिए इसको कह दो ये तो एक जैसे नहीं है श्वान का अर्थ कहते युगम बहती थी युग युगम तद बहती रथ युग प्रासम्य बन जाएगा यह होकर बलिव्रद अश्व अश्याम अस्तित युगवा युग्य शब्द से फिर मक्ट प्रत्यय हो गया तो बन गया शय युगवा बन गया युग् हो गया शकटी युग्य बलिवर्धा जिसमें है वो युगवा हो गया सकटी बैलगाड़ी तया सह वर्त सहवा के साथ शकटी के साथ बैलगाड़ी के साथ है सहगुआ रेको युग्य बनने के बाद एक वन प्रत्यय हुआ ये वक मक्तोर्थे हो ये वक मक्तो हो गया जैसे केशव केशा संत्य केशव वह प्रत्यय करके युगव बन गया एक हो लो जाएगा लोक तम रेक्व ज्ञान महात्म युक्त अधिकृत प्रशंसावचन तथा कर्मिण राज कथम एवं आर्थित रेक्व अनुसारेक् जो है ज्ञान महात्म युक्त ज्ञान उपासना उसके महात्म्य से युक्त है रेको उसको लेकर के जो प्रशंसा वचन है अधिकृत उसको विषय करके जो प्रशंसा वचन करना है इसी प्रकार तो कर्मिण एना राजा नाम अधिकृत कथम एव ये तो कर्मी है मकान बना करके अन्नदान करता है तो कर्म कोई उपासना थोड़ी राजा का विषय करके इसे कह तो उक्त वाक्या संकल्त वाक्यार्थ कहते हैं अनूप हास्य में दिया कुछ एवं बहुमान यदचन माथव हरेको मेरुगान सहयुग्वान गंतिया वर्तते तो शहर एक नकारांत है तो वन प्रति हो जाएगा युगवान गंतरिया तो बैलगाड़ी उसके साथ बैलगाड़ी के मैं वो बैठा है उसके नीचे वो घोड़े अश्व नहीं है बैलगाड़ी खाली है पुराना वो बैलगाड़ी उसके पास बैठा है शहीद वारे कम एव आप उसको जैसे कह तो अनुरूप में जैसे कहना चाहिए इसके लिए कहना तो अनुरूपम अयोग्य है ऐसा नहीं कहना चाहिए अयुगतम युद्ध समग्त ऐसा ही रेको को जैसे कहना चाहिए इसको राजा को जैसे कहना नहीं है ठीक है इतर चाहिए ठीक है अस्विन वराह के राजनी धर्म माता नेदम निधम अनुमचन वराह का बेचारा ये है राजा धर्म माता करता है अनुदान करता है किंतु ये वचन उसके लिए कहते तो उसको अतिक्रमण करेंगे जला डालेगी उसकी जीती ये तो ठीक नहीं है रेक के पुनर्विज्ञान होती यथोत्तम वचन युक्तमेव हाँ रेकों के लिए कहो तो ठीक है कि उपासना करता है महात्मा उसके अधिक है उसमें कहना तो ठीक है इसको क्या कहते इतर जाने हाँ सफरी पिछे जाने वाला पुस्तक है तो कथम सही इतर इतरभाष में इतर चाह इतर का क्या थे पीछे जाने वाला पहले तमें मुक्तवत पर इतरो इतर का क्या ते पीछे जानी वाला अग्रगा बाद में इतरा आया इतराया तो पीछे जाने स युग्वा एक उच्यते स कथम न सैद इतन ये सैग्वा रेखा भी कह तो केशाई यो नु कथम तय उच्यते यो नु य्वार्वा रेखोच्य कथम सर्ग्वारेक उत्तर भलाक्ष भला सामें बला ये बलाक्ष बलाक संबोधन किया था कह शुणु यहाँ सहेक् रखो केशाए शृणु यथा ज्ञान महात्मु प्रशंसा ये तो यथा सदन तथा ठीक है येचर तथा टीका ज्ञान महात्मुक्त अथा प्रशंसावचर तथा यथा प्रशंसावचन के पहले अधिकृत के आगे यहाँ यथा प्रशंसावचन तथा कर्मणम एलम राज उसको लेकर प्रशंसावचन जैसे करना चाहिए राजा के लिए क्या कहते हो यथा यहाँ विजिताय आधरे शयतीदिशम यजा साधुकुद सवेद स मय तद उतलो क्या है सुनो यथा कृताय विजिताए ये, ये द्वित क्रीड़ा में एक रखते हैं हथिरांत के पासा रखते हैं बना करके सिंह का भी थे उसमें एक चिन्ह एक तरफ एक तरफ दो एक तो तीन एक तरफ़ तो चार चार तरफ चार चिन्ह अंक होता है चार अंक जिसमें उसको कृतक कहते हैं सत्य तीन हो तो त्रेता दो हो तो द्वाका एक द्वापर एक हो तो कली जो चार अंक वाला को जो जीत लिया आया है पाचा तो एक दो तीन ही उसका अंतर्भुत हो गया कृतायताय कृतक ख्रिता को जो जीत लिया अधर्या संहिति निकट तो उसके अंतर्भुत होगी ए एवं एनम सर्व तद अभिशमिति सब कुछ उसको प्राप्त तो हो जाता है यत्कंच प्रजा साधु कुर प्रजा जितने कर्म करते हैं उनका जितने फल है सब उसमें अंतर्भुत हो जाता है किसमें यश तद वेद जो इसकी उपासना करता है जो इसकी उपासना कर उसकी उपासना करता है सारे प्रजाओं के पुण्य कर्म का फल उसमें अंतर्भूत हो जाता है अर्थात तो उपासना का फल सारे प्रजाओं के कर्म से अधिक है प्रजा साधु कुरवंती प्रजा जितने प्रजा पुण्य कर्म करते जितने है जितने सब तद अभि समयती उसमें अंतर्भूत हो जाता है किसी किसके यश तदवेद जो उसकी जानता है उपासना करता है कौन सी किसकी उपासना ये जो हे जानता, जानता है रे को जिसकी उपासना करता है जिसकी उपासना रे को करता है इसकी उपासना जो करता है रे को जिसकी उपासना करता है उसकी उपासना जो करता है उसको तो सारे प्रजा के कर्मों कर्म पुण्यकर्म का फल प्राप्त हो जाता है सामय यात्र तो वही में रे को ऐसा कहा यश तद्वेद यथ दो बार आया यह तद्वेद जो उसी की उपासना करता है किसकी यथ सवेद सका जिसकी उपासना रेखो करता है उसकी उपासना जो करेगा उसको सारे प्रजाओं के कर्म फल प्राप्त हो, तो हो जाता है वो कर्म पर उसके अंतर्भूत हो जाता है वह मैयाद नहीं जो कहा वो रेखो ऐसा ही है टीका नहीं सरे को ये नकार तम प्रकारम सुनि प्रतिज्ञा प्रकार प्रदिया दृष्टान्तमा और एक जिस प्रकार से है उस प्रकार सुनो ऐसा प्रतिज्ञा करके प्रकार प्रदर्शय दर्शयु प्रदर्शे कथन इच्छा करने से दृष्ट दृष्टातम आह दृष्ट का किरतायो। किरतायो का यहा था लोके कृतायजिताय भाष्य में लोक कृताय कृताय क्या कृतनाय दूत समय प्रसिद्ध चतर कीर्तन कय है यह तो लोहा के सलाह का होता है द्यूत में श्रृंगा श्रृंगादिका बनाते हैं द्यूत समय प्रसिद्ध है द्यूत क्रीरा में प्रसिद्ध है पाशा है लोहा नहीं पाशा है श्रृंगारिका बनाते हैं चतुरअक यस्मिन चुरी अंका ये सकृत चतुरंग है चार अंकवाला इसको कृतक कहते हैं सत्य त्रेता द्वापर कली चार में से होता है सत्य में चार पाद धर्म है, त्रेता में तीन पाद धर्म एक पाद अधर्म आ गया है, द्वापर में बराबर हो गया दो पाद अधर्म दो पाद अधर्म और कलियुग में तीन पाद अधर्म एक पाद धर्म धर्म एक पाद है। पूरा धर्म समाप्त हो जाएगा तो ब्रह्मांड नहीं देगा प्रलय तो हो जाएगा एक बात धर्म है जितने धर्म है तीन गुनाधर्म में तो इसलिए चार अंक वाला को कहते तीन अंक वाला का नाम त्रेता दो अंक वाला का नाम गापर ऐसा नाम है एक अंक है तो उसका नाम कली सी जब ऐसे कोई जीत लेता है दूते प्रभुता नाम दूत किला के समय में जीत लिया तत्में भी जीत आया जो जीत लेता है सदर्थन इतर संयंती उसके अंतर्गत हो जाते हैं अंतर्गत हो जाते हैं इतर मित्र तो अन्य अन्य कौन रहेगे त्रि दिवका अंका यशिन दूते सर त्री दिवक तीन अंक वाला दो अंक वाला एक अंक वाले त्रेता द्वापर कली नाम करे अधर्या उनसे निकष्ट है त्रेता द्वापर कली नेतापर कलि वाले संयंत्रिका तो संगत हो जाते हैं तो हो जाते हैं चारे अंकु को जीत लिया तो एक दो तीन उसके अंतर्भुत हो गए ठीक है द्यूतः समय है ह। संकेत है। संकेत होता है कुछ समय होता है समय बंधक रहते हैं संकेत कुछ नियम लेकर के क्रीड़ा में खेलते हैं शास्त्रार्थ करते समय कुछ समय का तो काल नहीं है यहाँ समय का तो नियम संकेत है। उभय वादी सिद्ध होकर नियम लेकर के उसके अनुसार हम बात वार्ता करेंगे खेल में भी ऐसा कुछ नियम है सम्मत होकर ये नियम उसके अनुसार क्रीड़ा ये समय संकेत होता है ऐसे कहते हैं इस प्रकार उनसे जय पराजय कैसे क्या था? चाल चलाने के लिए कुछ नियम रहता है शास्त्रार्थक समय भी कुछ नियम किस के ऊपर कौन आए, आपका मत हमारा मतलब क्या है किसी हेत्वाभाष को मानना है नहीं मानना है कुछ नियम लेकर उसके अनुसार होता है नहीं तो बहुत तो आगे जाने के बाद फिर विवाद हो गया ना ये क्या है हम इसको नहीं मानते हे तो नहीं मानते यही तो झगड़ा है पहले से कुछ नियम निश्चय करके आगे प्रभुत्व होते हैं क्रीड़ा में ऐसा द्यूत क्रीड़ा में तो बहुत कुछ महाभारत भी होता है और बहुत कुछ अभी भी लोग भी झगड़ा तो उसके लिए नियम करके ही पता है तब अनुष्ठान काल वा अथवा समय काल काल भी ले सकते द्यूत समय संकेत कर सकते सके द्व्यूतलाड़ा समय में ये न्यूत विद्याम एजती स्व अक्ष अक्षय ठीक है द्यूत विद्याम एजती अक्षय द्युतक्रीड़ा में जो चलता है चलाते हैं पक्ष हो गया पासा। भाषा तस्चिभाग अयशब्दाच कचिभागे अयशब्द से कहते त्र चुराको भाग चुंको चारो अंका है चार पुनि चार अंका है चिन्हना में अस्मेटी चुरांक चार चिन्ह जिसमें हो गया त्रेता निर्णय त्रेता नहीं कृत यदा कृतनाम व्यवहार की व्यवहार किया जाता है द्यूत चार अंक जिस यदा द्यूते प्रभुता मध्य सो को भी कोई जो इसको जीत गया कृतनाम वाले अंकों को तदा कृतनाम कीर्तना जिताए कृतनाबीत जो जीत लिया उसको अधर या और निकृष्ट वाले उस अंतर्भूत हो जाते हैं अर्थात तदर्थ व्याच्ठे ताक्या वाक्या की व्याख्या करते हैं तदर्थमी तदर्थमीति तो ऊपर का प्रतीक टीका में जो तदर्थ व्याचे तत्वाक्य वाक्या व्याचे भाष्यमी तदर्थ इतरे वास्ती मैया तदर्थम इतरे इतर संयती ये अधरयान व्याको अधरेया संयं अधरिया निकोण ये त्रेता द्वाकिन ना अधरया ताने त्रेतायति त्रेता हैस्व अच्छा भागे तय अंका सत्रेता अच्छा केिस भागे में तीन चिन्ह है त्रेता नाम होता है यु दवावक स दवापरनामक द्वापरण वाला हो जाएगा दो चिन्ह है तो जहाँ एक अंक स कली संज्ञा कली संज्ञाए से कलीनामक होता है तथे में इतर अंकाना अंतर्भाव उत्तर व्यक्ति करो अंकवाला को जीत गया तो अन्य अन्यांक उसके लिए अंतर्भूत हो, हो जाते हैं भाष्य में चुरांकताए थे अंका विद्यमान चतुर अंक वाले कृतज जो भाग है अयर उसमें तीन दो एक अंतर्भुत हो गए विद्यमान चार के अंदर तीन दो है ही सतह पंचा सत्यन्या सौ रुपये है तो पचास तो है ही पचास रुपये चार ही में चारी है तो उसमें एक दो तीन है तीन है तो उसमें चार है ना नहीं दो है तो उसमें चार ही नहीं दो है भी नहीं है हाँ चार तो उसमें दो है एक तो उसमें विद्यमान साथ तद अंतर्भवती से उसमें अंतर्भूत तो हो जाते हैं टीका में तद अंतर्भवंती क्या तस्म कृत्य त्रेतादय ते अंतर्भवती इस कृत्य में त्रेतादय आदि से कितने लेना आदि से दो पहला क्या है द्वापर और द्वितीय त्रेतादय तीन हो गए ते अंतर्भवती किसमें अंतर्भुक्त होते हैं तस्मिन कृते, कृतन तस्मिन कृत्य कृतम में अंतर्भूत होते हैं महासंख्याम अवांतर संख्या अंतर्भाव प्रसिद्ध है वैसे बड़ी संख्या में अंतर्गत संख्या के अंतर्भाव हो जाता है सत्य पंचायत न्याय दृष्टांतम अनुद्य दार्टान्तिक माह दृष्टान्त को लेकर तो बता दें जैसे कृता है जितने से सब उसके अंतर्भुत हो जाते हैं एक दो तीन ये दृष्टान्त हो गया यथा यथायम यदार्थिक यथा दृष्टात एवनमेकृतायथनीय त्रेतादस्थानीय सर्व तथा भी सामे के अंतर्भव ये दृष्टात हो गया एनम हो गया कृतायस्थानियम स्थान्यतायथ हो गया कृताय कृतायस्थान में जो जीत गया तो प्राप्त हो गया कृतादि त्रेतादाननीय त्रेतादी अवस्था त्रेताय द्वापराय कलेय सर्विशम हो जाता है ठीक रेखम को सब कुछ प्राप्त हो जाता है सब सबुशंतर्भूत हो जाता है अंतव अंत हो जाता है प्रश्नपूर्वक प्रकटये रेख में सौ फल का अंतर्भाव के लोक सर्वा प्रजा साधु कुर प्रजा कर्म धर्म करते हैं उनका फलस प्राप्त तो होता है हैकि लोक सर्वा प्रजा साधु शोन धर्मजाक धर्म जाता धर्म जितने वर्ग तत्सवस्थ धर्मे अंतर्भूत रेखो के धर्में अंतर्भूत है, ठीक है न तर्म से महत्वाद्य धर्मजात अल्पवाद तरस्त संभव है तर्म से महत्वादि क्या न रेको का धर्म अधिक है अनेषाँच धर्मजात से बाकी प्राणियों का जितने धर्म कम है तरस्त त्या क्या होगा तस्य धर्मजातस्य तथे अन्सा धर्म जातर ते रेक धर्म अंतर्भाव संभव तस्तरस्तरस्या क्याकर्भाव धर्मजात प्राण सौ प्रजागे धर्मजात जितने सौ का अंतर्भाव जाता है किंचा प्राणीना धर्मफल अल्प्यस्त महत्रे महत्तरे से धर्मफलभव स्वप्राणी के धर्म तामे अल्पी अतर हे महत्रे ऋख से धर्मफल रेख के धर्म महत्व अंत हो जाएगा तले सर्वाणीधर्मफलम्तर्भूती ऋख के वाचना फल में स्वाणी के धर्मफल अंतर्भूत हो जाता है न केवलम लेको से तत्महत्यम किन्तु अन्य ज्ञान हो तो अस्ती ज्ञानश्रूते अनुग्रह ये कहते केवल रेखो का ही महात्व बात नहीं अन्य जो उपासना करता है उसका भी फल होता है रेको से महात्म किंतु कितु अन्य से ज्ञान होता उपासना जो करेगा उसको भी फल प्राप्त होता है ये किसलिए कहते ज्ञान श्रूत अनुग्रह जान से समझे अच्छा अधिक फल प्राप्त होने वाला कोई हो है तो हम वो करेंगे तथा तथा अन्योपी योपि कश्चित यद वेद्यम वेदत अन्य भी उस वेद्य को जानता है उसको ये फल प्राप्त होता है जो कि सब प्राणियों का कर्मों से अंतर्भुक्त हो जाता है किंत यदेद्यम तो वेद्य क्या है यद वेदत तद, तद क्या है यद् जो उपासना अनुर्त उसको भी सब प्राणियों के धर्म जो जितने धर्म उन्हीं के फलन रेक अंतर एक धर्म में अंतर्भूत है इसे उसको भी प्राप्त हो जाता है सहम हो तो मैया विद्वान सदुप एवं वही था मैंने कहा और एक विद्वान जो कहा एवं जाए कव सैव कृत्या होती अभिप्राय रे क्व के समान जो इस उपासना कर देगा करता है वो भी कृत्या हो जाता है जैसे रेको कृता हो गया कीताय के अंतर्गत तृत्याजी से अंतर्भुत है ऐसे उपासना करता है तो उसके अंदर इसमें पल में, में सर्व प्राणियों के कर्म फल प्रा, धर्म हो जाता है इसी प्रकार जो उपासना करे वो भी रेक के समान कीता हो जाता है तदुभ जान श्रुति पौत्रण उप्राव सीहान एव क्षता उंगारे वेकमा खेती ये प्रथम सही गारे कोई थी तब वह जान से पोत ऊपर आराम कर रहा था खुश होकर सुना क्या कह रहे इसको क्या वो तो एक पीछे वाला था ऐसा अच्छा बोला था उसके आगे नहीं जाओ उसकी ज्योति फैली हुई उनको जला डालेगी इतना खुश हो गया था हमारे प्रशंसा और क्या बोलता है ये सामान्य व्यक्ति साधारण व्यक्ति उसको रिको जैसे कहा आ निंदा समय पर आगे नींद लगी लगेगी तो रात भर सोच रहे निंदा हो सन्जी आना छोड़ते त्याग करते समय हाँ औसत अंतर में तो थोड़ा नींद लगी तो नींद जगते ही अथवा नींद नहीं लगी फिर समय हुआ तो उठना पड़ेगा ये नहीं कि नींद नहीं लगी तो पूरी घंटी लगने पर सो जाना तो उठना पड़ा सुबह उठ करके बंदी लोग कहा कि तुरंत तैयार हुई संजीव आने कहा था क्या छोड़ते निद्रा अथवा सया नींद लगी तो निद्रा छोड़ेगा नींद नहीं लगी तो सया को छोड़ना पड़ेगा संज्ञान एवं छत्तादि जब आए द्वार त्यादि कहा अरे अंगार कर तुति कर दे अंग संबोधन है अरे अरे अंग सही गुआ अब एक मात तुम सही गुआ रिक जैसे मुझे कह दो अच्छा मेरी तुति कर तुम मैं क्या सही गुआ रहे क्या हमारी स्थिति क्या करते हो साहुकार को जैसे मेरी स्थिति करते हो यहाँ जो नु कथम साहे गुआ रे कह तो शारथिया जी समझ ली साहुकुआ रेखो कोई एक है साहिगुआ न एक मात अथवा साहुकार को जिस आत कहो उसको आकर बोलो और मैं उसको देखना चाहता हूँ ये सोचे राजा चाहते हैं उसको मिलना है के लिए पूछे तो साइकुआ रे का कहता है कैट पर फिर राजा क्या कहेगा जैसे सुना था इसे बोल दिया पूरा याद है ये सब याद हो जाता है व्याकरण सूत्र त्यारा नहीं हुआ कोई डांट कर बोल दिया पूरा रटना ही पड़ता बिना रटे भी याद है और रटने के लिए प्रयास करना नहीं पड़ता अपने आप रटा ही जाता है क्या कहा क्या उसने कहा पूरा बार बार चलता रहता है कंठस्व हो गया तो सुबह जब बलिया तो जैसे जैसे आंसर ने बुला था ऐसे बोल दिया पांच है क्या बोला यहाँ कृताय विजिताया अधर्या शहतनमें सर्व तदिश प्रजा साधु कुर यद्वेद येद समेतुक्त ज्यम्य बलका तुरा यहाय विजिताय अधर्या शहतीताय चार अंक बाले दूतक्रीड़ा में जीत लेने पर फल ले। जैसे एक दो तीन अंक बाले सत्ता द्वापुर कलिगाले अंतर्भुत हो जाते हैं इसी प्रकार एन सर्व तदि समेती इसको सब कुछ प्राप्त होता है सब अंतर्भुत हो जाता है सब कौन ये किंच प्रजा साधु कर्वंती सारे प्रजा जो पुण्यकर्म धर्म करते सब उसके अंतर्भुत हो जाता है किसको अंतर्भूत होगा यस तदवेद जो इसकी उपासना करता है यह तदवेद जो इसकी उपासना करेगा उपास किसके उपासना करेगा यथ सवेद रे उपासना करता है समय तदु तो, तो ही मैंने कहा तो जैसे सुना थे ऐसे बता दिया तदुह तदैतद ईदृशम हंसवाक्यम आत्मन कृत स्वरूपम अन्य सीदों रेक्वा रे प्रसन्न सारूपम उपसुत्र हो शुतवा हर्मतरस्व राजा जानसुति पौत्राण तदुह तदृश तद हंसवाक्यम जो हंसवाक्य आगे जाने वाला हंस क्या हो न क्या वो सुना आत्मन कृत अपने निंदा केवल अपने निंदा नहीं अन्य से विद्युत उपा, रेदि है प्रशंसा रूपम अन्य उपासक विद्वान ही उसकी तुति केवल रे को नहीं रे जिसको जिसकी उपासना करता है उसकी भी जो उपासना करता है अन्य कोई भी करता है वो तो सब कुछ प्राप्त होता है रेक अन्य उपासक का उपासक की प्रशंसा रूपम उपस्तवा सुतवा साथ केवल हम हर्म्य तरफ तो राजा जाना सूची पौत्रण तत्स हंसवाक्य स्मरण एवं पौन पुण्यन रात्रि शेषम अति हंसवाक्य स्मरण करते बार बार शेत रात्रि को किसी प्रकार बिता दिया वही याद करता है तत सबंदी भी राजा स्तुति युक्ता भी, भी प्रतिबुद्धिमान वंदी स्तुति करने वाले आकर के प्रशंसा करके उत्तर बोलते हैं राजा जगे प्रतिबुद्धिमान जगायतो तो कहा क्षतारम संज्ञान एव शयन निद्राबा परित्यजन संज्ञान कहा छोड़ते हुए क्या छोड़ेगा शयन निद्रांबा शयन शयन से निद्रा को छोड़कर छोड़ते ही कहा परित्यजन एवं कहा हे अंग बस अरे संबोधन हाँ साईगवान विवर एक मात्र की मा तो सायुगरिक जैसे मुझे कहते हो क्या टीकाने प्रतिपन्न हंस वचन के इतरो राजा रात्रि रात्रिशेषम अति्य शयन जहद आत्मन समीपस्थ स्तुति करता क्षतामंगारे हईत्यादिक्य मुक्त हंसवचन खेदित प्रतिपन्न सुना जो हंसवचन से खेद को प्राप्त हो क्या राजा इतरो राजा रात्रिशेषम अतिबाको तो बिथा करके जहत् जहद्यागे छोड़ते हुए अपने समीप में जो स्तुति करने वाला है छत्ता रम कहा अरे संबोधन है इत्यादि वाक्य का माह उसका अभिप्राय क्या है सै स्तुति ना हम इत अभिप्राय ये कानी का अभिप्राय तुम आकर मुझे रेको जैसे कह हो तो। अर्थात रेको को ऐसी स्तुति करना है उसकी स्तुति करो मैं ऐसा नहीं हूं ये कहा अथवाण रेकम आत्थम तब दिदी चाह अथवा सहीग जो रेको है उसको जाकर कहो मैं उनको देखना चाहता हूँ अवधारणार्थ अन्य मंत्र में आया सहेग्वाको के जैसे मुझे कहो तो प्रथम अर्थ किया दूसरा अर्थ क्या सैग्वा जो रेक है उसको जाकर कहो आर्थ उसको जाकर कहो मैं उनको देखना चाहता हूँ तो इ शब्द कैसे होगा सही गुआन ईवक तो सही गुआ को कहो ऐसा आर्थ करेंगे गया तथा शब्द अवधारणार्थ शब्दों के कहो एव सही गुआन रेक अर्थ उसको जाकर कहो अथवा अनर्थ्य अनर्थ के इस मंत्र में कहीं प्रयोग हो जाता है शब्द ऐसे प्रयोग पहले से तो अर्थ नहीं है सादृश अर्थ में नहीं है सैग्वा रेको को जाकर बोलू मैं उनको देखना चाहता हूँ क्या ये अर्थवा दूसरा अवधारण से आप नो उपयोग तत्र अन्य वा शैगान रेको एवं कहना क्या शैग्वारे को कहते तो हो गया अवधारण का भी कोई उपयोग को नहीं तो कहते अनर्थ को मान लो अनर्थ को बात सच्चा प्रत्युवाचक रे को काम राज्यों अभिप्राय ज्ञो योन कथम सही पारे छत्ता उत्तर दिया सारथी किए रे क्व काम रे को रानी इच्छा से पूछा राजिप्राय ज्ञान राजा के अभिप्राय जानते हुए कहा योनु कथम सही पेति थी।, पे थी वो जो आपने रे को कहा वो कैसे रे को सही होता है राज्य एवं उत्तम आने तुम तत्चि ज्ञात राजा ने जो कहा उसको लाने के लिए उसके चिन्ह जानने की इच्छा करते हुए सारथे ने कहा योन कथम सरकार जो कहा अपने कैसा है सच भल्लाक्ष वचन में बाचन तो भल्लाक्ष वचन जो सुना था पूरा ऐसे ही कह दिया ठीक है प्रश्नवाक्य राज्ञ अभिप्राय जान करके कहा योनु कथम इत्यादि पूर्वपद वाख्य में था था पूरा पहले आया तो योनुरेकु आपने कहा कैसे रेखुता हे सह क्षत्ता नविधमित प्रत्यय तम होवाच तदेन ब्राह्मण सेन्वेषण तदेनमर्थ्येती क्षत्ता खोजन जागृति खोजन नगर में गा न अविधम नहीं प्राप्त कर सका सक नहीं देखा उसको रेखो का प्रत्यय वापस आ गया को नहीं प्राप्त कर सका तम हुआ से उसको कहा राजा ने अरे ये सुना तथा ब्राह्मण को जहां ढूंढते हैं ज्ञानी नदी कुले में अरण्य में एकांत स्थान वहां ढूंढो नगर में कहा नदम अर्थ शरीर उसको जाओ उधर ढूंढो इति कहा तस्मरण किया सह क्षता सह क्षता नगर ग्राम वा ग्वा तो स्मरण तस्म षठी कर्मण उसके वाक्य स्मरण करते हुए तम स्मरण उसको वाक्य स्मरण करते हुए क्षत्ता नगर ग्राम को जा करके अन्व्य रे कविधम न व्यज्ञासी नहीं जान सका नहीं देख सका ऐसा सोच करके इति आय प्रत्याय प्रत्य आगतवान वापस आ गया तम होवा से तम का क्या थे? तम करता कौन है? जान सुन तो प्रश्न है है ना करता क्या जरा जाने सुधी जाती राजा बोलो राजनी राजा ने कहा वाचक जानश्रुति जनश्रुत का प्रत्यय वाच क्षत्तागण अरे यहाँ ब्राह्मण का तो ब्रह्मविध अन्वेषण एकांत अरण्य नदी पूरेनादों विविध देशे अन्वेषण अनुमारगण होती ज्ञानी को ढूंढने के लिए ज्ञानी के पास आदर जहाँ जाता है एकांत अरण्य में नदी के तट पर एक शुद्ध एकांत स्थान में जहाँ अन्वेषण अनुमारगण उनके अनुसरण करके ज्ञानी के पास पहुंचते साहब राजा महाराज भी जाते थे राजा ढूंढते तो हैं वहां जाओ रेकम अर्च के जाओ वहाँ जाकर ढूंढो तर मार्जन करो देखो शोधता छक उपोपिवेश अहम है प्रतिजगी सत्ताविदम प्रत्याय सो अधस्ता शकट से पामान कसमान उपोपी स ढूंढते ढूंढते कहाँ स्थान में क्या देखा कोई बैलगाड़ी है उसके नीचे बैठा है सकटों से अधस्ता तो पामान कसमान पामान है खाज होता है एक जिम्मेदारी कहते हैं तो कसमाण उसको खुजलाते हुए बैठा था उप उप विवेश उसके समीप में जाकर के विनम्रता के साथ उपर्व उपास में जाकर के विम्रता के साथ बैठ गया प्रणाम आदि करके तम अभिवादक तम तो न भगवत शैग्वार उनका अभिवादन क्या है भगवत सम्मान के साथ हे भगव भगवत संबोधन भगवान मतुवस्वरू संबुद संद्य मतुव के रू हो गया भगवह बन गया भगवं आप ही है भगव आप सैगा तो ये कहता है ये कहा अरा अरे हा प्रतिजा की प्रत्यय हाँ मैं हूँ अविदम प्रत्यय सारथी तो उसको प्राप्त कर लिया खूज होकर के धिकार सुनने पर भी अपने कर्म कर लिया अविदम इति प्रत्यपा के पास इत्युत तो क्षत अनम बीजाने देते ऐसे सारथी ढूंढ करके बीजाने देशमें अधस्ता शकटस्ती कंत्रिया गंतरिया शकटे उसके नीचे पामानम खर्जुम कसमान कण्डियमान खर्जु काज करते खर्जु को काज हो गया खर्जु विचर्ची का है कसमान कंड खुजलाते हुए देख करके अयम नू न सही करे क्योंकि बैलगाड़ी के नीचे बैठा है सैगवार करे तो यही होगा इतनी उपर समीपे उपव्यस उपकाश प्रथम उपर समीप में उपव्य थे बैठ गया विनय न उपयुक्त नम्र तेटा तम अभिवाद उतवा अभिवादन करके अभिवाद्य अभिवादन करके सम्मान करके प्रणाम करके कहा तमसी तो हे भगव भगवान रईगवार भगवका भगवान आप ही हे भगवान आप ही सभी कव पृष्ठ अहमस्मी हरा हरे इ अनादरव प्रतीज के अभ्युपगतव हमे अरे हरे करके अरे लंबा करे। या। तो कर ढिकार अनादर एक साम विज्ञा अविधम सब समझ रहा हाँ मिल गया ढिक्कार करने पर ही वो खुश हो गया क्योंकि उसका कर्तव्य था राजा ने भेजा उसको प्राप्त करना अविधम विज्ञात बाना प्रत्याय प्रत्याघता है टीका में मैया गारे अच्छा मैया गारेस्थम चिकित्सते तदर्थ चलन अर्थते न चा तदर्थ ने किंचित उपकर्तम इतिहास है अनादर उसका अनादर क्यों किया वो आखिर पार्स में बैठा सम्मान करके अरे उपासना करने वाले इतने समझौता रहे उसको क्यों अधिकार किया तो इनका अभिप्राय क्या है जो रई को है, उपासना करते थे आगे गृहस्थ में जाने की इच्छा है मैया कार्य तुम चिक्रष्ट थे गृहस्थ में जाना चाहते हैं तदर्थ हम जब धनम उसके लिए धनम मुझे चाहिए आइए ऐसा अगर खाली हाथ है अगर बेटिया ये क्या करेगा न चाहे आदत किंचित पुम ये तो कुछ उपकार नहीं कर सकता ऐसे दिखाई जाए तुम्हारा क्या मतलब है इतिहास है अभिप्राय उसका अनादर किया विज्ञातवानसमी यदुक्त लक्षण रेखम ये मंत्री ने समझा मैंने जान लिया जो रेक है तसे ज गाताभिप्राय धनाति और वहाँ ऐसे खाली इतने मंत्र में तो आया समझ लें क्या चाहता है अधिकार क्या है क्या चाहते क्या करते समझ लैके गिर करना चाहता है गृहस्थ आत्म जाना चाहते धन भी चाहता है ऐसा समझ करके वापस गया राज ख्याम